ये पाठ चल रहे हैं वहाँ देखिए उसका ऊपर में किरणावली है हम लोग उपाधि गए तो देख रहे थे उसका ऊपर में किरणावली देखिए चतुर्थ पंक्ति में तब्दो गुण चाक्षु सत्वात शुद्धा सिद्ध लिखा ना ये आपका ये पुस्तक यही है अच्छा शब्दो गुण चाक्षु सत्वात तो ये शुद्धा सिद्ध हुआ तो इसलिए इसको वहां देना ये ठीक है क्योंकि शब्दों अनित्य चाक्षु इसके अपेक्षा शब्दों गुणों चाक्षु ये अधिक है ये और भी एक दो जगह में ये अनुमान व्यवहार हुआ है शब्दों गुणों चाक्षु सत्वात शब्दों अनित्य चाक्षु ये शब्दों अनित्य जब आप अनित्य कहेंगे वहां कृतकत्वात इस प्रकार के हेतु आना चाहिए तो यहाँ चाक्षुसत्व तो पहले भी एक जगह में दिया था शब्दों नित्य श्रावण ये कहा था दोनों में चलेगा कोई इतना हनी नहीं है क्योंकि ये किरणावली में ये अनुमान दी है ना ये सिद्ध करता है कि ये मूल ऐसे ठीक नहीं है और इसको महाराज जी संशोधन करवाएंगे नहीं तो हम पाठ संशोधन महाराज जी नहीं करने नहीं करता महाराजी करवाए होंगे इसको अच्छा तो अभी हम लोग देख रहे थे उपाधि वाला जो हेतु होगा उसको कहा जाएगा व्याप्यत्व सिद्धि अर्थात व्याप्यत्व शब्द का क्या अर्थ तो है व्याप्ति व्याप्ति तो अभी व्याप्ति का लग... उपाधि का लक्षण क्या हो गया साधन व्यापक तो साध्य का व्यापक होगा और साधन का अव्यापक होगा साधन करने से हेतु साधन जो साध्य अने साधन प्रति अभी साध्य का व्यापक हम साध्य शब्द छोड़ के अभी पहले व्यापक शब्द क्या है इसको समझेंगे तो सो व्यापक मान लीजिए स्व पदों से आप किसी को लीजिये हेतु लीजिए धूमल लीजिए बनी लीजिए घट लीजिए पट लीजिए किसका भी लीजिए स्वस्व व्यापक इत स्व व्यापक तो ये व्यापक कौन होगा उसके लिए यहाँ लक्षण देते हैं साध्य साध्य पद से सो लगा देंगे मान लीजिए कि अभी हम धूम और बनी जहा सदेतु का बात है वहां हम धूम का व्यापक बन्नी होता है तो हम पहले ये समझेंगे कि धूम व्यापक बन्नी ऐसा यहाँ हमारा क्या कहा जाता है साध्य व्यापक उपाधि उपाधि जो होगा साध्य का व्यापक होगा धूम बन्नी का बनि धूम का व्यापक होता है तो जैसे यहाँ साध्य व्यापक उपाधि ऐसे वहां हो जाएगा धूम व्यापक बनी तो उसको पहले समझेंगे बाद में यहाँ आएंगे धूम व्यापक बंधी जब कहेंगे हमको पर्वत में धूम दिख रहा है तो धूम का अधिकरण कौन है अभी पर्वत पर यहाँ पंक्ति देखिए साध्य समान अधिकरण साध्य का जागा में अभी हम क्या लगाएंगे धूम हम धूमो का व्यापक खोजते हैं तो धूम समानाधिकरण ऐसा हमको पंक्ति आएगा तो जब हम समानाधिकरण कहेंगे हमको पहले क्या खोजना पड़ेगा अधिकरण क्या है तो धूम अधिकरण में जो रहेगा वो हो जाएगा धूम समानाधिकरण अभी धूम समानाधिकरण कौन है आगे क्या है अत्यंत हाव धूम समानाधिकरण धूम का अधिकरण हो गया पर्वत पर्वत में कोई अत्यंत अभाव हो सकता है घटाभाव मान लीजिए अभी धूम समानधिकरण घटाभाव उसका प्रतियोगी कौन होगा घट होगा अभी धूम समान में मतलब अधिकरण में क्या अभाव और मिल सकते हैं? मतलब धूम अधिकरण में क्या अभाव मिल सकते हैं? घटा पटा आदि पर्वत ये मिल सकते हैं। अभी धूम समानाधिकरण पर्वत अत्यंत अभाव हो सकता है धूम समान अधिकरण पर्वत अत्यंता भाव थोड़ा विचार करके कहना है धूम समानाधिकरण पर्वत अत्यंता भाव सकता दूसरा पर्वत दूसरा पर्वत दूसरा पर्वत जिस पर्वत पर्वत दूसरे पर्वत में समान आदि तो पर्वत है अभी हम कहते हैं कि धूम जिस पर्वत में है उस पर्वत में पर्वत का अत्यंत अभाव रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहेगा इस ये उत्पीठिका है इस उत्पीठिका में हम ग्रंथ है अभी ग्रंथ का अधिकरण ये हो गया ये उत्पीठिका में और एक उत्पीठिका है क्या नहीं इसी प्रकार ये धूम ये पर्वत ये पर्वत में पर्वत का अत्यंत अभाव नहीं है इस पर्वत में और पर्वत है क्या वो <laughs> बोला ना इसलिए विचार करके ये सोचना तो अभी अभाव है थे थे। अच्छा अभी धूम का अधिकरण हो गया ये पर्वत अभी पर्वत में पर्वत का अत्यंत भाव रहा पर्वत में पर्वत का अनुन भाव रहेगा ये जो पर्वत है ये पर्वत में पर्वत का भेद रहेगा इसी पर्वत में इसी पर्वत का भेद रहेगा अनन्या भाव का क्या अर्थ है भेद ये आगे विचार आएगा इसलिए अभी यहाँ से करते हैं तो अभी ये पर्वतों इसी ग्रंथ में इसी ग्रंथ का भेद रहेगा रहेगा इसी ग्रंथ में इसी ग्रंथ भेद रहेगा नहीं रहेगा तो इसी ग्रंथ में इसी ग्रंथ का भेद नहीं रहेगा बाकी किसका भेद रहेगा पूरा जगत का भेद रहेगा केवल इसी ग्रंथ को छोड़ कर गे? इसी प्रकार की धूम का अधिकरण में इस पर्वत का भी अत्यंत अभाव हो सकता है क्योंकि धूम पर्वत में है वो पर्वत में वही पर्वत है क्या चाहे मतलब ये पर्वत तो बात नहीं इसी पर्वत में कोई दूसरा पर्वत नहीं है नहीं होने से हम कहेंगे पर्वत अत्यंत अभाव हो गया अच्छा तो अभी उस धूम का अधिकरण में बाकी बहुत सारे पदार्थों का अत्यंत अभाव मिल सकता है जिन जिन का अत्यंत अभाव मिलेगा वो सब धूम समान अधिकरण जो अत्यंत अभाव उसका प्रतियोगी होंगे जिन जी। जिन का अभाव मिलेगा वो सब धूम समान अधिकरण अत्यंत अभावी क्या बनेंगे क्या बनेंगे वो धूमता प्रतियोगी कौन बनेगा घटपट इत्यादि बन जाएंगे क्या बनेगा घटपट आदि प्रतियोगी अच्छा ये धूम समानाधिकरण अत्यंतभाव प्रतियोगी बनी बन जाएगा नहीं धूम समानाधिकरण अत्यंत अभाव प्रतियोगी बन्ही कब बनेगा अगर बन्ही का वहां अभाव हो तो धूम समानाधिकरण अत्यंता प्रतियोगी वही बनेगा जिसका वहां अभाव।, अभाव है तो धूम समानाधिकरण अधिकरण बन्ही का कभी अभाव हो सकता है क्या नहीं होगा तो धूम समानाधिकरण अधिकरण अत्यंत का प्रतियोगी कभी बनी बनेगा नहीं बनेगा क्या बनेगा प्रतियोगी क्या हो जाएगा पूरा वाक्योगी कौन बन्ही बनी में बनी क्या हो जाएगा अत्यंता हो प्रतियोगी होगा नहीं अत्यंता भावा आकार स्पष्ट कहीं ना अत्यंता भावा प्रतियोगी होगा कौन होगा बने धूम समानधिकरण अत्यंता भाव प्रतियोगी होगा बने और धूम समाधिकरण अत्यंता भाव प्रतियोगी कौन होगा गठ पदाधि हो सकते हैं इसी प्रकार के जिसका भी हम व्यापक खोजेंगे वो तो व्यापक में ये लक्षण आना चाहिए जैसे हम कहेंगे जहाँ घटतत्व तो रहेगा वहां द्रव्य तो रहेगा रहेगा तो घटतत्व तो समानाधिकरण अत्यंताभाव का प्रतियोगी द्रव्य तो होगा वो उसको रहना पड़ेगा तो इसीलिए ये अभी द्रव्यत्व तो में क्या आ जाएगा पूरा लक्षण कह सकते हैं घट नहीं अप्रतियोगी हो जाएगा द्रव्यत्व द्रव्यत्व में अप्रतियोगित्व आ जाएगा इसी प्रकार की कहीं भी हम व्यापकों खोजेंगे उसका लक्षण ये हो जाएगा व्याप्य समानाधिकरण अत्यंताभाव अप्रतियोगी ये व्यापक का लक्षण हो जाएगा और अभी हम यहाँ उपाधि को कहते हैं कि ये व्यापक होता है उपाधि किसका व्यापक हुआ ना ना अभी यहाँ जो पंक्ति के अनुसार साध्य का व्यापक होगा क्योंकि उपाधि का लक्षण क्या है साध्य। साधना व्यापक हो तो हम तो, ये पहले ये वाक्य एकदम याद रहना चाहिए साध्य का व्यापक होगा साधन का व्यापक होगा तो अभी साध्य का व्यापक उपाधि होगा तो उपाधि में अभी क्या ये लक्षण आ चाहिए क्या लक्षण होगा हाँ ये उपाधि में आएगा क्या आएगा साथी साथी साथी दिकरना दिकरना तुम ये आएगा उपाधि में यही हो गया साध्य व्यापकत्व अब कहीं भी व्यापकत्व तुम का लक्षण खोजेंगे यही होगा जिसके साथ आप व्यापक कहना चाहते हैं उसका समानाधिकरण अधिकरण में अत्यंत अभाव का प्रतियोगी बनेगा वो व्यापक ये भी का लक्षण है जो साध्य में और साध्य पद है पे साध्य साध्य साध्य पद से को ले जाएगा बन्ही तो बन्ही अगर साध्य लेंगे हेतु हो जाएगा धूमो वो धूमो सद हेतु है उसमें उपाधि आएगा नहीं इसलिए यहाँ कोई आपको ऐसा हेतु देना पड़ेगा जो दुष्ट हेतु होगा जिसमें व्याप्ति नहीं है आगे देते हैं दृष्टान्त तो देंगे आगे वहाँ हम दृष्टान्त घटा करके फिर विचार करेंगे सद तुम्हें आएगा नहीं साध्य का व्यापक उपाधि बनेगा नहीं तो तो अब ना ना हेतु तुम्हें कोई उपाधि आएगा क्या उपाधि आएगा नहीं तो साध्य का व्यापक उपाधि हम मतलब खोजने का आवश्यक नहीं है बन्ही का व्यापक जहाँ ये बंधी रहेगा कहेंगे जहाँ बंधी रहेगा वहाँ ये रहेगा वायु रहेगा बनी रहेगा तो वायु नहीं रहेगा रहेगा तो ये बंधी का व्यापक वायु हो जाएगा कहीं साध्य व्यापक वायु तो में आएगा क्योंकि वायु उपाधि नहीं बन जाएगा क्योंकि साधन का व्यापक नहीं बनेगा जहाँ धूम है और वायु नहीं है ऐसा नहीं मिलेगा सद हेतु में नहीं आएगा उपाधि उपाधि तो विचार होगा दुष्ट हेतु में ये तो खाली व्यापकत्व तो का लक्षण कहते हैं क्योंकि उपाधि में साध्य का व्यापकत्व तो आया ये उसका लक्षण हुआ उपाधि जो है सभी असद हेतु में नहीं है जो अस है तो व्यापक सिद्ध होगा उसमें उपाधि रहेगी अच्छा दूसरा लक्ष्य मतलब दूसरा अंश क्या है उपाधि का साधन साधना। साधना का और अव्यापक अर्थात तो हमको दिखाना पड़ेगा कि साधन है और उपाधि नहीं है तो साधन है और उपाधि नहीं है कहाँ दिखाएंगे कहेंगे पहले साधन कहाँ है हमको दिखाना पड़ेगा और दिखाएंगे वहां उपाधि नहीं है तो साधन का जो अधिकरण होगा वहा उपाधि रहेगा कहीं हमको दिखाना पड़ेगा कि साधन का अधिकरण में उपाधि नहीं है ये दिखाना पड़ेगा तो साधन का अधिकरण जो साधन का अधिकरण उसको हम कहेंगे साधन वत् जो अधिकरण है वो साधन वाला हो जाएगा तो साधन वत् में रहेगा वहाँ जहाँ साधन है उपाधि नहीं है उपाधि नहीं है तो क्या है उपाधि अभाव उपाधि का अभाव है तो साधन का अधिकरण में उपाधि का अभाव मिलेगा तो साधन का अधिकरण कहने से साधन वे उपाधि का अभाव तो कहेंगे साधन वध निष्ठ साधन वी निष्ठा यश तो हो जाएगा साधन बन निष्ठ साधन वन निष्ठ और साधन समानाधिकरण एक ही अर्थ है क्योंकि साधन वत कहने से साधन का अधिकरण उसमें निष्ठ कहे अथवा साधन का समान अधिकरण कहेगा पहले दिया था साध्य समान अधिकरण यह भी साधनों समान अधिकरण कह सकते थे कहते बुद्धि वैशारद्यार्थम अलग अलग पद व्यवहार करेंगे तो हमारा बुद्धि धीरे धीरे संस्कारित होगा अभी साधन बिष्ठ अत्यंत अभाव कौन अभाव हो सकता है घटपट का अभाव हो सकता है मतलब ये साधन धूमो नहीं है क्योंकि ये दुष्ट हेतु होना है तो वहां घटाभाव पटाभाव कोई अभाव हो सकते हैं और जहां साधन रहेगा वहां उपाधि को रहना है नहीं रहना है एक जगह कहीं मिलना चाहिए जहां नहीं रहना है इसलिए साधन वनिष्ठ अत्यंता भाव का उपाधि प्रतियोगी बनेगा ना अप्रतियोगी होगा क्योंकि जहां साधन है वहां उपाधि नहीं रहा नहीं। तो प्रतियोगी बन जाएगा तो साधन वनिष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगी कौन हो जाएगा उपाधि उपाधि उपाधि क्या बनेगा अभी उपाधि में क्या धर्म आएगा प्रतियोगितों में आएगा और पहले क्या आया था ये आया था अभी ये दोनों अंश जिसमें आएंगे वो उपाधि बन जाएगी अच्छा <kling> और उपाधि दिखाने के लिए साधारणतः तो ये परंपरा है कि अब साध्य का व्यापक दिखाएंगे दृष्टांतों में और साधनों का अव्यापक दिखाएंगे पक्ष में दृष्टांत में साध्य रहेगा वहां हेतु भी रहेगा और दिखा देंगे कि देखिए दृष्टांत में साध्य है और उपाधि भी है तो साध्य का व्यापक हुआ और जब पक्ष में जाएंगे पक्ष में आपको हेतु होना पड़ेगा नहीं तो आप साध्य कैसे सिद्ध करेंगे अभी आप दुष्ट हेतु लगाए हैं किंतु पक्ष में तो हेतु होना ही पड़ेगा तो अभी पक्ष में दिखा देंगे देखिए यहाँ हेतु है किंतु उपाधि नहीं है दिखाएंगे तो अभी इसके द्वारा हम क्या कहना चाहते हैं देखिए उपाधि साध्य का व्यापक है उपाधि साध्य का व्यापक है तो हम व्याप्ति कैसे कहेंगे यत्र साध्य त्र उपाधि और इसका व्यतिरेक कैसा कहेंगे ये हो गया साध्या भाव ये हमको व्यतिरेक मिलेगा तो इस साध्य का व्यापक से हम व्यतिरेक को, को ले लेंगे अर्थात यत्र उपाध्या भाव तत्र भाव। ये मिला आपको अभी हम जब साधन का अभ्यापक दिखाते हैं पक्ष में कहते हैं देखिए वहां साधन है किन्तु उपाधि उपाधि अगर नहीं है आपको पहले क्या मिला यत्र उपाधि भाव साध्या भाव यत्र तत्र तो तध्या भाव अभी आपको पक्ष में मिल गया कि हेतु तो है किन्नु उपाधि नहीं है और यो उपाध्याय भाव तत्रो तो अभी पक्ष में क्या निश्चय हो गया पक्ष में उपाधिभाव हुआ उसे क्या निश्चय हुआ साध्या भाव वहाँ साधन है पहले से है साधन है किंतु साध्य का अच्छा। साधन है किंतु साध्य का अभाव ये उपाधि आकर के वही निश्चय करवाता है साधन तो है किंतु साध्य नहीं है तो ये हेतु सद हेतु होगा नहीं होगा तो उपाधि का यही अर्थात कार्य है वो बता देगा कि ये हेतु दुष्ट हेतु है क्योंकि साधन तो है तो उपाधि नहीं है उपाधि नहीं होने से साध्य भी नहीं होगा तो साधन विद्यमान सती साध्य अभाव ये उपाधि का कार्य है बताना तभी ये दुष्ट हेतु होगा अभी दृष्टांत दिखाते हैं है? साधन है? दिखा करके फिर उसके बाद साधन में क्या प्रश्न है दृष्टांत में दिखाए वहाँ क्या किन्तु दिखाए साध्य का है और साधन नहीं, नहीं। ए, ए, है, उपाधि है। उपाधि है तो साध्य का व्यापक दिखाएक दृष्टांत में साध्य का व्यापक वहाँ मिल गया किंतु हमारा वहाँ तात्पर्य क्या है कि व्यतिरेक को लेना है अर्थात उपाधि का अभाव होने से साध्य का अभाव होगा ये हमको वहाँ ग्रहण कर लेना है हम अन्वय दिखा दिए तो व्यतिरेक को वहाँ हमको ग्रहण कर लेना है आगे फिर चलेंगे पक्ष में पक्ष में जाकर के साधन का व्यापकत्व दिखाएंगे साधन है उपाधि नहीं है तो उपाधि नहीं है तो साध्य नहीं रहेगा तो ये हमको निश्चय होगा ये उपाधि का फल है पक्ष में में साध्य नहीं है में नहीं तो फिर क्या दृष्टान्त दृष्टान्त में साध्य होगा और उपाधि उपाधि है दिखाएंगे वहाँ तभी साध्य का व्यापक दिखाएंगे वहाँ पे साधन तो दिखाना अब इसमें साधन, भ्यापक। साधन तो वहाँ दिखाएंगे क्योंकि तो आप अगर दृष्टांत में जाएंगे वहाँ साधन है दृष्टान्त में उपाधि है अभी साधन का अव्यापक वहाँ कैसे दिखाएंगे कैसे दिखाएंगे क्योंकि आप साध्य का व्यापक उपाधि को दिखाते हैं तो उपाधि है वहाँ और उपाधि है तो फिर उपाधि का अभाव उधरी कैसे दिखाएंगे नहीं दिखा पाएंगे उपाधि का का मतलब है कि उसका साधन मतलब वहाँ हम पक्ष्य में कभी भी मतलब दृष्टांत में कभी भी तो है, है। है। साधन और व्यापक नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि तो दृष्टांत उसी को बनाएंगे जहाँ हेतु है साध्य है और दृष्टांत में साध्य व्यापक और उपाधि को दिखाते हैं अर्थात और उपाधि भी है दृष्टांत वो है जहाँ अभी हेतु है साध्य है उपाधि है सब है अतः वहाँ साधन और नहीं दिखा पाएंगे पक्ष में जाएंगे और हमारा वहाँ तात्पर्य उद्देश्य क्या है ये हेतु का दुष्ट हेतु प्रमाण करना तो दुष्ट हेतु क्या करना है कहेंगे जिस पक्ष में साध्य नहीं है वहाँ साध्य को सिद्ध करने के लिए चला है हम दिखा देंगे ये पक्ष में साध्य नहीं है ये हमको दिखाना है इसलिए हमको व्यतिरय को वहां लेना मतलब उपाधि का अभाव से साध्य का अभाव दिखाना है तो दृष्टांत में अन्वय दिखा करके व्यतिरेक ग्रहण करके फिर पक्ष में आना है ये तात्पर्य अभी देखिए दृष्टांत तो दिखाते हैं पर्वतो धूमवान बन्मत्वात अभी पर्वतो धूमवान बन्धिमत्वात दृष्टांत तो दे देंगे महानसम हो जाएगा तो अभी यहाँ हमारा अनुमान के अनुसार व्याप्ति कैसे होगा तत्र धूम तो तो ये अनुमान के अनुसार ऐसे ही होगा तो यहाँ कहते हैं इतरा आर्द्रेन्धन अच्छा ये तो पन्न है यथा पर्वतो धूमवान बन्नीम्वादीद्रेन्धन संयोग उपाधि तथा यत्र यूमस्तारद्रेन्धन संयोग इति साध्य व्यापक यत्र भावादिति साधना संयोग तो एवं साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वाद् साधनाव्यापकर्द्रेन्धन उपाधि सोपाधिक बनीम व्याप्य सिद्धि अभी अनुमान हो गया पर्वतो धूमवान बन्नीम दृष्टांत दिखा देंगे महानसम आर्द्रर्द्रधन से उपाधि अभी महानस में बनी है ए में धूम है साध्य का व्यापक दिखाएंगे दृष्टांत में महानस में धूम है और वहां आर्द्र ईंधन संयोग है तो भी हमको साध्य व्यापक कैसे कहेंगे व्याप्ति है व्यापति कैसे कहेंगे यत्र धूमस यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र आर्धन संयोग ये भी व्याप्ति हमको प्राप्त हो जाएगा अच्छा अभी इसका व्यतिरेक कैसा कहेंगे उपाधि नहीं नाम लिखे यत्र यत्र अर्द्रंधन संयोगा भाव तत्र तत्र धूमा भाव ये हमको मिला कभी पक्ष में चलेंगे पक्ष क्या है पर्वत पर्वत अभी पर्वत में दिखाएंगे की आर्द्र इंधन संयोग नहीं है पर्वत में दिखाएंगे कि वहां बनी है ना अभी यहां पर्वत को पक्ष दे दिया अच्छा ठीक है यहां तो अयोगोलोक वहां अर्थात पक्ष रूप से अयोगोलोकों को लिए हैं आर्द्र इंधन संयोग नास्ति अयोगोलोक है ठीक है यहाँ लगा दिए पर्वत पर्वत धूमवान बनी मत्व अयोग को बनी बनीमत्व कहने से थोड़ा आरस, मतलब अनुमान तो कैसे भी आप लगा सकते हैं ये दुष्ट हेतु है, तो है तो अभी दिखाएंगे हम कहीं साधन है और उपाधि नहीं है साधन क्या है यहाँ बनी।, बनी।, बनी और उपाधि आर्द्रंजन संयोग तो बनी है और आर्द्रंजन संयोग नहीं है तो इसको कहाँ दिखाएंगे कहीं बनी है आर्द्र ईंधन संयोग नहीं है तो कहीं पर्वत में ये कठिन है तो इसलिए यहाँ अयोगोलोक को कहा अयोग में बनी है बनी होने से वहां आर्द्र आर्द्र ईंधन संयोग नहीं है जी. तो आर्द्र ईंधन संयोग अगर नहीं है तो फिर क्या नहीं रहेगा धूमो नहीं रहेगा तो बनी है किन्तु धूम नहीं रहा अयोग में दिखा दिया तो यहाँ पर्वत दिया है ठीक है पर्वत में अर्थात इसी प्रकार की पर्वत में अभी बनी है किंतु ये धुआं नहीं है उपाधि आर्द्रिंद नहीं है पर्वत में अर्थात यहाँ पर्वत अर्थात तो हम पास में बनी दिखने वाला स्थान ऐसा है अनुमान बाकी है कि लगा दिए क्योंकि हमको संस्कार है पर्वत का इसलिए कह दिए तो, अर्थात पर्वत का स्थिति मान लेना पड़ेगा की वहाँ बनी तो है किन्तु आर्द्रिंदन संयोग नहीं है तभी जा करके साधारणतया वो दिखाते हैं पक्ष में आप साधन व्यापक तो दिखाएंगे ये साधारणतया कहीं हो सकता है कि पक्ष में यहाँ हमको निश्चय नहीं हो रहा है और अयोग वालों को निश्चय है तो ऐसा हो सकता है आपको कहीं दिखाना पड़ेगा साधन का अव्यापक अच्छा तथा तो ही यत्र धूमस तत्र आर्द्र इंधन संयोग ये साध्य व्यापक हो जाएगा क्योंकि आपका साध्य क्या है ये अनुमान में धूम तो यत्र धूमस तत्र तो आर्धरंजन संयोग ये मानस इत्यादि में मिल जाएगा तो साध्य का व्यापक हो गया और साधनों का अभ्यापक कैसे कहेंगे देखकर के कही पंक्ति अव्यापक उपाधि कौन है, है? है? अर्धरंजन संयोग नहीं है कहते हैं यत्र बनी तर्द्रंजन संयोगो ना अयोगोलोक वहाँ आर्द्रंजन संयोग इति अयोगलोक में बनी है जी। तो साधन हो गया किन्तु उपाधि आर्द्रंजन संयोग अयोगोलोक में नहीं है एवं एवं में बिंदी छूट गया तुआ भाव हाँ है अयोगोलोक में धुआ भाव है न यहाँ तो दिखाता है कि बनी है किंतु आर्द्रंजन संयोग का नहीं है बन्ही तो आपका साधन है साधन है उपाधि नहीं है ये दिखाएंगे और उपाधि नहीं होने से उपाधि नहीं होने से साध्य नहीं रहेगा ये हमारा उद्देश्य है।, उद्देश्य है दिखा रहे हैं ये उद्देश्य है कि साध्य नहीं रहना साध्य अभाव एवं साध्य व्यापक सती अव्यापकवाद आर्दन संयोग उपाधि सोपाधिक व्याप्य सिद्धम सोपाधिक अर्थात हेतु में उपाधि आ गया तो बन्निमत्व हेतु हो गया सोपाधिक उपाधिना न सह से ये व्याप्यवासिद्धम का लक्षण बन्निमत्व हेतु में ये समन्वय हुआ हाँ। तो तो तेसे तेसे बता क्योंकि यह हम व्यापक नहीं कह रहे हैं व्यापक जो नहीं होगा वो क्या व्याप्य हो जाएगा ना बीच में कुछ हो सकता है जो व्यापक नहीं होगा वो व्याप्य हो जाएगा ऐसे कहेंगे यत्र पाषाणम तत्र वृक्ष ऐसे हो जाएगा क्या नहीं होगा तो वृक्ष व्यापक नहीं हुआ Means तो फिर व्याप व्याप्य हो जाएगा वृक्ष व्याप्य हो जाएगा अगर वृक्ष व्याप्य हो जाएगा तो हम कहेंगे यत्र वृक्ष तत्र पाषाण ऐसे होगा क्या तो व्यापक नहीं होने से व्याप्य हो जाएगा ऐसा बात नहीं है इसलिए कहते हैं कि व्यापक नहीं है अव्यापक है किन्तु अव्यापक होने से व्याप्य हो जाएगा ऐसा तो नहीं है इसलिए हम नहीं उल्टा करके व्याप्ति नहीं कह पाएंगे यहां आपको व्याप्ति नहीं मिलेगा और व्यापक में व्याप्ति नहीं मिलेगा जहां एक व्यापक है अथवा जहां एक व्याप्य है क्योंकि जहां व्यापक कहा जाएगा वहां एक व्याप्य होगा निश्चित होगा नहीं तो व्यापक कैसे होगा और जहां एक व्याप्य होगा वहां एक व्यापक होगा ऐसा स्थिति में आप व्याप्ति कह सकते हैं किन्तु जहां आपको व्याप्ति नहीं है वहां आप व्याप्य व्यापक शब्द व्यवहार नहीं कर पाएंगे आप अव्यापक अव्याप्य ऐसा कहेंगे तो जैसे यह साधन का अव्यापक हुआ उपाधि तो होने से ये उपाधि का अव्याप्य होगा साधन क्योंकि व्यापक नहीं है तो ये भी व्याप्य नहीं है जहां एक व्यापक होगा दूसरा व्याप्य होगा अगर ये व्यापक नहीं है तो ये व्याप्य भी नहीं होगा इस प्रकार की तो यहाँ हमारा तात्पर्य है कि व्यापक नहीं है इसका अर्थ नहीं कर देंगे कि ये व्याप्य हो जाएगा वो नहीं है इसलिए कहते हैं कि अव्यापक है ऐसा नहीं कह पाएंगे ना यधनम तत्र उपाधि नास्ती ऐसा कह पाएंगे अर्थात अगर यत्र उपाधि तत्र साधन कह सकते हैं अगर उपाधि व्याप्य होता तो उपाधि व्यापक नहीं है किंतु उपाधि व्याप्य है क्या अगर व्याप्य हो जाता तब तो हम कह सकते थे यत्र उपाधि तत्र तो साधनम, ऐसा कह सकते थे किंतु ये उपाधि व्याप्य भी नहीं है साधन सादन। का उपाधि साधन का व्यापक भी नहीं है और व्याप्य भी नहीं है नही अगर व्यापक भी नहीं है व्याप्य भी नहीं है तब हम यत्र तत्र व्यवहार नहीं कर पाएंगे यही कह पाएंगे कि यत्र साधनम तत्र कोचित उपाधिर नास्ति। इतना ही कह पाएंगे तो अस्ति बोल करके या नहीं कह पाएंगे क्योंकि व्याप्ति व्याप में व्याप्य व्यापक भाव है ही नहीं इसलिए अस्ति में नहीं कह पाएंगे अच्छा व्याप्ती उसकी आस मतलब करेंगे हाँ अगर व्याप्ति है व्याप्ति है अर्थात तो एक व्यापक होगा और दूसरा व्याप्य होगा हो तभी तो आप अनुय व्यतिरिक कर सकते हैं ये है तो वो होगा वो नहीं है तो ये नहीं होगा ऐसा कर सकते हैं यहाँ व्याप्ति नहीं है और व्यापक है क्योंकि वहाँ व्यापक शब्द व्यवहार करते हैं और देखिये वहाँ व्यापक है क्या नहीं है अगर व्याप्य भी आ जाता तो भी अनुय व्यतिरिक होता क्योंकि व्याप्ति अगर होगा तो उसका प्रतियोगी व्यापकों को होना ही पड़ेगा प्रतियोगी अर्थात तो उसका संबंध ही व्यापकों को होना ही पड़ेगा किंतु साधनों का क्षेत्र में व्याप्य शब्द व्यापक शब्द व्यवहार ही नहीं किया गया तो अव्यापक तो अव्यापक हो जाएगा कहते अव्याप्य हो जाएगा अगर ये उपाधि अव्यापक हुआ तो साधन अव्याप्य होगा इस प्रकार कह सकते हैं और जहां अव्यापक अव्याप्य शब्द व्यवहार होगा वहां आप यत्र तत्र कह नहीं पाएंगे उसको दिखाना है तो हाँ, अर्थात यत्र तत्र आप नहीं है ऐसा कह सकते हैं हाँ। किंतु है बोल करके अन्वय नहीं कर पाएंगे व्याप्ति नहीं दिखा पाएंगे आगे पदकृत्य में व्याप्यत्व सिद्धम निरूपयती शोपाधिक मूल में कह दिया सोपाधिक हेतुर व्याप्यत्व व्याप्यत् सिद्ध नु कोम उपाधिर अतः साध्य व्यापक से थी साधन अव्यापक उपाधि ये हुआ अभी आप खाली कहिए साधन अव्यापक उपाधि क्या छोड़ देंगे साध्य व्यापक छोड़ देंगे इतना छोड़ने से क्या हानि होगा उसको दिखाते हैं साधन अव्यापक उपाधि इति उक्ते इति उक्ते अर्थात क्या छोड़ दिए साध्य व्यापक को तो छोड़ दिए तो अगर ऐसा इस अंश को छोड़ देंगे तो क्या होगा दिखाते हैं, अनुमान दिखाते हैं शब्दो अनित्य तो इसमें अभी पक्ष क्या हो गया शब्द साध्य हेतु, कृतकत्वम तो अभी देखिए ये हेतु सद हेतु है असद हेतु है इसमें व्याप्ति है क्या देखिए कैसा कहेंगे व्याप्ति व्याप्ति ठीक है जी।, जी, जो भी कृतक होगा वो नित्य होगा तो ये सदहेतु है जी। तो सद हेतु होने से कहते हैं अगर आप साध्य व्यापक अंश को छोड़ देंगे तब इसमें भी एक उपाधि आ जाएगा ये सद हेतु है किंतु उपाधि का लक्षण में अगर आप साध्य व्यापक अंश तो को छोड़ देंगे तब ये सद हेतु में भी उपाधि आ जाएगा क्या उपाधि आ जाएगा कहते हैं सामान्य बत्वे सती अस्मदादी बाह्य इंद्रिय ग्रहण और सामान्य बत्व सती अर्थात सामान्य वत्व अर्थात सामान्य वाला का जो धर्म सामान्य वाला का क्या धर्म है मतलब सामान्य वाला वो होना चाहिए सामान्य मिया तो कह देते हैं क्योंकि सती सप्तमी लगाते हैं तो रूपवत्व सती स्पर्श तत्व में कह देते हैं अगर सती नहीं कहेंगे तो कहेंगे रूपवान है स्पर्शवान है इस प्रकार हैं। यहां कहते हैं यहाँ कहते हैं सामान्य वत्ते सती अर्थात वह सामान्य वाला होना चाहिए और अस्मदादी बाह्य इंद्रिय से ग्रहण का योग्य होना चाहिए हम लोगों का बाह्य इंद्रिय ग्रहण योग्य होना चाहिए ये उपाधि है बाह्य इंद्रिय ग्रहण अर्त्वम अर्हत्व अर्थात योग्यत्व ये उपाधि है पहले उपाधि को ठीक से समझना है सामान्य वाला होना चाहिए तो उसमें सामान्य वत्व आ जाएगा और हम लोगों का बाह्य इंद्रिय ग्रहण योग्य होगा तो उसमें हम लोग का बाह्य इंद्रिय ग्रहण योग्यत्व तो आ जाएगा यह उपाधि बन जाता है उपाधि को हमको दिखाने के लिए कहीं दिखाना पड़ेगा आपको अभी उपाधि का लक्षण कितना कहते हैं साधन व्यापक Smita. जो साधन का अभ्यापक हो जाएगा उपाधि बन जाएगा देखिए अभी आपका साधन क्या है कृतकत्व तो दिखाएंगे आपकी कहीं कृतकत्व है किंतु ये साधन का अभ्यापक अर्थात ये उपाधि नहीं रहेगा साधन का अभ्यापक होगा अर्थात साधन है और जिसको हम उपाधि बना रहे हैं वो नहीं, नहीं रहेगा ऐसे दिखाएंगे नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, कहाँ दिखाएंगे आगे कहते हैं देखिए, देखिये ब्रैकेट में दे दिया दियोणुकम आदाय अभी दियोणुको में दिखाएंगे पहले देखिए दियोणुको में कृतकत्व है दियोणुको कृतक है कार्य है अभी साधन रह गया। और दियोणुको में सामान्य वत्व है दियोणुको में जाती रहेगा अस्मदादी बाह्य इंद्रिय ग्रहण योग्यत्व दियोणुको में रहेगा नहीं रहेगा तो साधन रहा और ये नहीं रहा ये उपाधि बन गया ये नहीं रहा, तो साधन रहा ये नहीं रहने से अभी उपाधि बन गया किंतु तो कृतकत्व सद हेतु था सद हेतु में उपाधि नहीं, नहीं रहना नहीं चाहिए नहीं था अभी ये उपाधि बन गया क्यों बन गया हम उपाधि का कौन सा अंश नहीं कहे साध्य व्यापकत्व, साध्य व्यापक नहीं कहे अगर उसको कह देंगे तो ये उपाधि नहीं बन पाएगा देखिए हाँ। अभी साध्य क्या है साध्य क्या है हाँ अनित्यत्व अनित्य साध्य नहीं अनित्यत्व अभी अगर हम साध्य का व्यापक कहेंगे तो ये उपाधि नहीं बनेगा अर्थात ये साध्य का व्यापक नहीं होता है तो साध्य का व्यापक नहीं होता दिखाएंगे कहां दिखाएंगे दियोणुको में देखिये दियोणुको में साध्य है अनित्यत्व है।, है और ये अस्मदादि बाह्य इंद्रिय ग्रहण योग्य दियोणुक में रहा साध्य का व्यापक हुआ नहीं हुआ साध्य व्यापक तुम नहीं कहने से ही उपाधि बन गया था साध्य व्यापक तुम कह देंगे तो उपाधि नहीं बनेगा ये साध्य का व्यापक नहीं है तो नहीं होने से उपाधि का लक्षण नहीं जाएगा इसलिए आपको दोनों अंशों कहना पड़ेगा केवल साधन अभ्यापक कहेंगे दीवणु में साधन कृतकत्व रहा किंतु बाह्य इंद्रिय ग्रहण योग्यत्म रहा दीवणु को बाह्य इंद्रिय ग्रहण योग्य है अच्छा ये जो अच्छा ये बाह्य इंद्रिय बाह्य इंद्रिय अर्थात बाह्य इंद्रिय ग्रहण योग्य को ही, ही लेकर बाह्य इंद्रिय ग्रहण योग्यत्म उपाधि है हाँ, कृतकत्व छोड़ क्यों कृतकत्व साधन है ना वो साधन को छोड़ दिया साधन क्यों छोड़ देंगे जहाँ दिखा रहे साधन है ये नहीं है नहीं होने से उपाधि बनेगा साधन का अव्यापक होना चाहिए साधन का अव्यापक का क्या अर्थ है साधन साधन रहेगा और ये नहीं रहेगा उपाधि नहीं रहेगा कहाँ दिखाएंगे कहीं दिखाना पड़ेगा कहाँ दिखाएंगे दियोणुको में दियोणुको में कृतकत्व है, है। किंतु सामान्य वत्व क्षति अस्मदादी बाह्य इंद्रिय ग्रहण अर्त्वम ये है नहीं, नहीं है बाह्य इंद्रिय ग्रहण योग्य तो है क्या नहीं, नहीं, नहीं है तो ये उपाधि बन गया क्योंकि साधन अव्यापक हो गया अगर साध्य का व्यापक कहेंगे तो ये नहीं बनेगा क्योंकि दियोणुको में रह जाएगा किन्तु ये सामान्य वत्व सत्य इंद्रिय ग्रहण अर्हत्वम ये नहीं रहा साध्य का व्यापक नहीं हुआ साधन का अव्यापक तो हो गया था किन्तु साध्य का व्यापक नहीं हुआ इसलिए उपाधि नहीं बनेगा अच्छा तदर्थम साध्य व्यापक उक्तम उसके लिए साध्य व्यापक ये कहना पड़ेगा तो अभी आगे कहते हैं तावत उक्ते तावत उक्ते कहने से साध्य व्यापकत्व अर्थात जितना आपको अभी कहना पड़ता है ठीक है उतना ही कह दीजिए किसको छोड़ देंगे साधन को छोड़ देंगे कहने से सामान्य बत्वादीना अनित्यत्व साधने सामान्य बत्वादीना क्या विभक्ति है तृतीय तृतीया किस में जाएगा हेतु में अर्थात हे अभी सामान्य बत्वादि को आप हेतु बना दीजिए उसके द्वारा किसका साधन करेंगे अनित्यत्व तो साध्य क्या हो जाएगा अनित्यत्व अर्थात पहले साध्य क्या था अनित्यत्व साध्य वही रहेगा आप खाली पहले जो उपाधि था अभी उसको हेतु बना दीजिए बना देने से क्या होगा कहते हैं कृतकत्व उपाधि से आप कृतकत्व जो पहले साधन था अभी वो उपाधि बन जाएगा कैसे बन जाएगा देखेंगे अभी आप कह रहे हैं जो साध्य का व्यापक होगा वो उपाधि बनेगा इतने अंश कह रहे हैं है। क्या अंश नहीं कह रहे हैं ना। वो ना ना। नहीं कह रहे, रहे तो देखिए आप अभी उपाधि बना रहे हैं कृतकत्व को सामान्य वत्व सत्य अस्मदादी बाह्य इंद्रिय ग्रहणार्हत्व इसको आप हेतु मान रहे अभी साध्य का व्यापक साध्य है अनित्यत्व और कृतकत्व को उपाधि बना रहे हैं ये अनितत्व का व्यापक हो जाएगा कृतकत्व यत्र ये अनित्यत्म तो आपका अभी उपाधि का लक्षण है साध्य व्यापकत्व तो कृतकत्व उपाधि बन जाएगा क्योंकि यत्र अनितम तृतकत्व तो कृतकत्व उपाधि बन जाएगा किंतु यह सद हेतु है या नहीं होना चाहिए क्योंकि हम साधन अभ्यापको कहने से और कृतकत्व उपाधि नहीं बन पाएगा क्योंकि साधनों कौन है आपका सामान्य वत्वशति अस्मदादी बाह्य इंद्रिय ग्रहण अर्त्वम ये है किंतु कृतकत्व नहीं है हम लोग का बाह्य इंद्रिय ग्राह्य है किंतु कृतकत्व नहीं है यह आपको कहीं दिखाना पड़ेगा तभी साधन का अभ्यापक हो होगा तो साधन आपका हो गया हेतु हो गया बाह्य इंद्रिय ग्राह्य बाह्य इंद्रिय ग्राह्य है किंतु कृतकत्व नहीं है ऐसा आपको कौन मिलेगा निकेगा आत्मा आत्मा में कृतकत्व तो नहीं रहेगा किन्तु बाह्य इंद्रिय ग्राह्य है क्या नहीं है जो भी बाह्य इंद्रिय ग्राह्य होगा सर्वत्र कृतकत्व रहेगा तो रहने से इसलिए ये आपका साधन का अभ्यापक ये नहीं हो रहा है अगर आप साधन का अभ्यापक जोड़ देंगे तो फिर कृतकत्व उपाधि नहीं बन पाएगा इसको भी कहना चाहिए अच्छा ठीक है इसको आप लोग फिर थोड़ा सुन करके इसमें विचार का कुछ अधिक नहीं है कि तो संस्कार का आवश्यक अधिक आवश्यक है बार बार सुन करके संस्कार कर लेंगे तो। तो।